श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता श्री रामकृष्ण देव का उपदेश ऐश्वर्य की उपलब्धि से हम तुम का भाव रहना संभव नहीं है किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए भगवान की शक्ति विशेष के साक्षात परिचायक किसी प्रकार के दर्शनादि के लिए भक्तगण जब विशेष आग्रह करते थे तो श्री राम कृष्णदेव प्रायः कहा करते थे देखो इस प्रकार के दर्शन की आकांक्षा ठीक नहीं है ऐश्वर्य को देखने से भय उत्पन्न होता है खिलाना पहनाना तथा ईश्वर के प्रति हम तुम का भाव नष्ट हो जाता है उस बात को सुनकर विषन्न हो न जाने कितने ही बार हम यह सोचते थे कि श्री राम कृपा कृपापूर्वक हमें इस प्रकार के दर्शनादि कराना नहीं चाहते हैं और इसलिए ऐसा कहकर हमें समझा देते हैं साहसपूर्वक उस समय यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ यह कहने लगता आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है कृपया आप मुझे उस प्रकार के दर्शन दर्शनादि दी, करा दीजिए तो श्री राम देव मधुर तथा विनम्र भाव से कहा करते थे अरे मुझ में कुछ करा देने की सामर्थ्य कहाँ है माँ की जो इच्छा होती है वही होता है यह सुनकर भी यदि वह शांत न होता हुआ यह कहता आपकी इच्छा होने पर ही माँ की इच्छा होगी तब वे बहुधा उसको समझाते हुए कहते मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों को सब प्रकार की अवस्थाएं तथा सब प्रकार का दर्शन प्राप्त हो किंतु ऐसा होता कहाँ है इस पर भी यदि वह भक्त शांत न होकर हट करने लगता तो उससे और कुछ न कहकर श्री राम देव अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि तथा मंद हास्य के द्वारा उसके प्रति अपना स्नेह भाव प्रकट कर चुप रहते थे अथवा यह कह देते थे क्या बताऊं रे बाबा माँ की जो इच्छा होगी वही होगा इस प्रकार से अत्यंत आग्रह करने पर भी श्री रामकृष्ण देव उसके भ्रमपूर्ण दृढ़ विश्वास को भंग कर उसके भाव को कभी नष्ट कर देने का प्रयास नहीं करते थे उनके इस प्रकार के भाव व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव हमने कई बार किया है एवं उनको अनेक बार यह कहते सुना है अरे किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए कभी नष्ट नहीं करना चाहिए प्रस्तुत विषय के साथ साक्षात संबंध न रहने पर भी उपरोक्त बात की जब चर्चा प्रारंभ की गई है तब एक घटना का उल्लेख कर उसे पाठकों को समझा देना हम उचित समझते हैं इच्छा तथा स्पर्श मात्र से दूसरों के मन तथा शरीर में धर्म शक्ति को संचारित करने की सामर्थ्य आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम साधकों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है समय आने पर स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के सामर्थ्य से विभूषित होकर विशेष मात्रा में लोगों का कल्याण करेंगे यह बात श्री रामकृष्ण देव ने बारम बार हमसे कही थी स्वामी विवेकानंद जैसे उत्तम अधिकारी संसार में दुर्लभ हैं पहले से ही श्री रामकृष्ण देव इस बात को यथार्थ रूप से अनुभव कर उन्हें वेदांत प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान का उपदेश देते हुए उनके चरित्र तथा धर्म जीवन का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर रहे थे ब्राह्म समाज की प्रथा के अनुसार द्वैत रूप से ईश्वरोपासना में अभ्यस्त स्वामी जी की दृष्टि में यद्यपि वेदांत के सोहम भाव की उपासना पाप सदृश थी फिर भी उनसे उसका अभ्यास कराने के लिए श्री राम कृष्ण देव नाना प्रकार के प्रयत्न करते थे स्वामी जी कहा करते थे दक्षिणेश्वर में पहुंचते ही श्री राम कृष्ण देव मुझे वे पुस्तक पढ़ने को देते थे जिन्हें वे दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मना करते थे अन्यन्या पुस्तकों के अतिरिक्त उनके पास अष्टावक्र संहिता नाम की एक पुस्तक थी यदि वे किसी को वह पुस्तक पढ़ते देखते थे तो उसका निषेष करते थे एवं उसे मुक्ति तथा उसके साधन भगवत गीता अथवा किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ने का निर्देश देते थे किंतु जब मैं उनके समीप उपस्थित होता तो वे अष्टावक्र संहिता निकालकर मुझे पढ़ने को कहते थे अथवा अद्वैत भाव परिपूर्ण अध्यात्म रामायण के किसी अंश का पाठ करने के लिए कहते थे यदि मैं यह कहता कि इसे पढ़ने से क्या लाभ मैं ईश्वर हूँ इस प्रकार की भावना का मन में उदय होना तक पाप है ऐसे पापों की बातें ही इस पुस्तक में लिखी हुई है इस पुस्तक को जला देना चाहिए तब वे हंसते हुए कहते क्या मैं तुम्हें पढ़ने को कह रहा हूँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पढ़कर सुनाओ उसके कुछ अंश पढ़ मुझे सुनाओ ना इससे तो तुम्हें यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि तुम भगवान हो अतः उनके अनुरोध से मुझे बाध्य होकर उस पुस्तक के कुछ अंश पढ़कर उन्हें सुनाना पड़ता था श्री रामकृष्ण देव जहाँ एक ओर स्वामी जी का इस प्रकार से निर्माण कर रहे थे दूसरी ओर अपने अन्यान्य बालक भक्तों में से किसी को वे साकार उपासना किसी को निराकार सगुण ईश्वरोपासना किसी को शुद्ध भक्ति के द्वारा किसी को ज्ञान मिश्र भक्ति के द्वारा नाना प्रकार से धर्म जीवन में अग्रसर करा रहे थे इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आदि बालक भक्त भक्तवृंद दक्षिणेश्वर में यद्यपि उनके समीप एक साथ शैन उपवेशन आहार विहार तथा धर्म चर्चा आदि कर रहे थे फिर भी अधिकारी भेद से ही उनका विभिन्न प्रकार से निर्माण कर रहे थे